महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एकोनचतिक शमोध्याय खिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश वैशम पायनुवाच श्रुवा पांडुसुतालोदीतान् महोज स धृतराष्ट्र मही पाल चिंता अगमदातुरह पायन जी कहते हैं जन्मेजय पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बढ़े चले सुनकर महाराज धित्राष्ट्र व्याकुल बड़ी चिंता में पड़ गए मंत्र नाम श्रेष्ठम धृतराष्ट्रोध्वत तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के जज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा धृतराष्ट्र उसे उसका पांडवा नि तेभ्यो सूए द्विजोत्तम तत्तम संधि विग्रह कारण कणिक का ममा चक्ष करीष्ये वचनम तव धृतराष्ट्र बोले द्विजश्रेष्ठ पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूँ कड़िक तुम भली भारती निश्चय करके बताओ मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह मैं तुम्हारी बात मानूँगा वै संपान वाच सनम अनास्ते न परिपृष्टो त्यजोत्तम वाच वचनम तक्षम राजस्त्रार्थ दर्शनम वे सम्पान जी कहते हैं राजन राजा धित्राष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर वे प्रवर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे क्षणराजि प्रोच मनमया लग न मेभ्य सूया कर्तव्या तत्कुरु सब निष्पाप नरेश इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए कुरव शिरोमणे इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न कीजिएगा नित्य पौरुष अरे राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए राजा अपना छिद्र अपनी दुर्बलता प्रकट न होने दे परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे नित्य मुद्यम तम दंडाधि भिजन तस्मा सर्वाणि कार्याणि दंडे नई विधारी जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं इसलिए सब कार्य कार्यदंड के द्वारा ही सिद्ध करें ना छिद्र परेद छिद्रेण पर गृहेत कम ही पर स्यतक उपक्रम कदाचन कंटको जुश्छि आश्राव जनएर राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके और यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करे जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों अर्थात राजा अमात्य राष्ट्र दुर्ग कोष बल और त्रोहित की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी न छोड़े क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ काटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है सुविदीर्ण सुविक्रांतम सुयुद्धम सुपलायित आपद्यापदिकाले चुन न ये तः दुर्बलोपी कथनचनम अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए इसी की नृतिज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं अत्यंत पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे पूर्वक नष्ट कर दे इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार फगाए आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करें, उस समय उसके संबंध या सौार्द आदि का विचार कदापि न करें, तात शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करें। करे अल्पोप्य निर्भन कृष्ण दहत्याश्रय संशयाद अंध सियादेलायाधीर्यम चाश्रय क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी वन बन जाता है अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को न देखे उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनशुनी कर दे अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए कुरिया तृणमयम चापम सहित मृगसायिका शांधिस्तु हन्या शत्रुम वशे स्थितम ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए परंतु व्याध की भांति सोए अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है और जब मृग विश्वस्त होकर आसपास पास चलने लगते हैं तब उठकर उन्हें बाणों से घायल कर देता है उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करे इस प्रकार कपट बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को शाम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डालें दया न तस्मिन कर्तव्य शरणागत इत निग्नो ही भवती भयम् यह मेरी शरण में आया है यह सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है तथा हन्यात्रीन परपक्षस्य जो शत्रु है उसे मुंह मांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर देना चाहिए तीन प्रकार की शक्तियां ही यहां त्रिवर्ग कही गई है उनके नाम ये हैं प्रभु शक्ति अर्थात ऐश्वर्य शक्ति उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु की ऐश्वर्य शक्ति का नाश करे विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष का वर्णन कराकर शत्रु को तेजोहीन बनाना उसके उत्साह उस एवं साहस को घटा देना ही उत्साह शक्ति का नाश करना है गुप्तचरों द्वारा उनकी गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना ही मंत्र शक्ति का नाश करना है अमात्य राष्ट्र दुर्ग कोष और सेना ये पांच प्रकृतियाँ ही पंचवर्ग है साम दान भेद दंड उदबंध विप्र प्रयोग और आग लगाना शत्रु को वश में करने या दबाने के लिए ये सात साधन ही सप्त वर्ग है मूलमेवाधित छिंद्या परपक्ष निश तत्सहाया तत्पक्षा सर्वां तदनंतरम पहले तो सदा सत्र पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे छिन्नमूले धिष्ठान सर्वे तज्जी विनो हता कथम नु शाखातिष्ठेरन् छिन्नम ऊले वनस्पतऊ यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले तभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएँ कैसे रह सकती है एकाग्र से आद विभतो नित्यम विवरण दर्शक राजन नित्यो सपत्सु नित्योद्विघ्न समाचार राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे राजन सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क सावधान रहे अग्नियाधान अयज्ञ का लोकान्विश्वासी अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरवे वस्त्र जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करें फिर अवसर देखकर भेड़िये की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे अंकुशम शौचम इत्याहु अर्थान उप धारणे आनाम फलिताम शाखा पक्व पक्व प्रसाथे कार्य सिद्धि के लिए शौच सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश लोगों को आकृष्ट करने का साधन बताया गया है फलों से लदे हुए वृक्ष की शाखा को अपने ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फल को तोड़े फलार्थोयम समारम्भो लोक पुनसा विपस्थित वहेध मित्र स्कें नावत्ल कालस्य पर्यज लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी तत प्रत्यागते काले कालेटमी वहाम अमितो नमुक्त कृपण बहुअपी स््रुवन कृपा न तस्कर्तव्या हनियापिण हनियान तथा दान वा पुनः तथा भेदंडाभ्याय प्रसा परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोल डालते हैं शत्रु बहुत दीनता पूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए उस पर दया नहीं करनी चाहिए अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए शाम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले उसे मिटा दे धित्रा टवाच कथम शांत दंडेन व पुनः हन्तुम शक्यु त्रूही यथा तथम ऋद्राष्ट्र ने पूछा कड़िक साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए कड़िकवाच ृत्तरा ज महाराज नृत्य कणिक ने कहा महाराज इस विषय में नीतिशास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ सुनिए अत कचित्तप्रज्ञ श्रीकाल स्वार्थ पंडित सखीर्न संसार खो वृक बभ्रुवी ते पश्चिन विपने तस्मिन बलिनम मृगयूथपम अशक्ता ग्रहणे तस्मंत्र एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल घीदड़ अपने चार मित्रों बाघ चूहा भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था एक दिन उन सब ने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके अतः सब ने मिलकर यह सलाह की जम्बुक उच असकृतिषेष हत व्याघ्रमरे या तो जुवा वै जव सम्पन्नो बुद्धिशाली न श्यते मुचकोश्य शयान से चरण भक्ष्यय यथैनम भक्षित पाद व्याघो गृहनाथ वही ततो वही भक्श्याम सर्वे मुदित मान साह ने कहा भाई बाग तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए एक बार यत्न किया परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है इसलिए पकड़ में नहीं आता मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट डाले फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले फिर तो हम सब लोग प्रसन्न होकर उसे खाएंगे जम्बुकश्य तु तथा चक्रु समाहिता मूसिका भक्षित पादही मृगम गीदड़ की आवाज़ सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला दृष्टि चेष्टमानम तो भूम मृग स्नात्वा स्ना अगचद्रम वो रक्षा मित हजाम पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्टा देख गीदर ने कहा आप लोगों का भला हो स्नान करके आइए तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ श्रृगाचनाते गता सर्व सर्वे तत स चिंता परमो भूत्ता तस्थ तत्र जम्बुक गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा अथाजगाम पूर्व तो स्ना व्याघ्रो महाबल ददर्श जम्बुक चिंताकुलितनस इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया आने पर उसने देखा कि गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है व्याघ्रवाचम किम सोच महाप्राग्य त्व नो बुद्धिमताम अशेद श्यामहे भयम तब बाघ ने पूछा महामते क्यों सोच में पड़े हो हम लोगों में तुम्ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमे फिरेंगे महाबाहो मुझको मृगराजस्य मैं आद्या मृगो हतर बोला महाबाहो चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो वह कहता था मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है आज इस मृग को तो मैंने मारा है मद बाहुबलमाश्रित्य तृप्त मध्य गमे गर्जमान से त्यम अतो भक्षम न रोचसे रोचये मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपने भूख बुझाएगा उसने इस प्रकार गरज गरज कर खमंड भरी बातें कही है अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता व्याघ्रवाच ब्रवीति यदि सैव कालेन प्रबोधित सबाबलमाश्रिथ से हम बने चरा खाद्य तेक्त प्रस्थि वनमेत काले तो मोसकोप्याजगा समागतम अभिप्रेत्य श्रृंगालोप्य भ्रभित बचह बाघ ने कहा यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने उस समय मेरी आंखें खोल दी मुझे सचेत कर दिया आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा जो कर बाघ वन में चला गया इसी समय चूहा भी नहाज होकर वहाँ आ पहुँचा उसे आया देख गीदड़ ने कहा जम्बुक उच तुन मूसीक गिदर बोला चूहा भाई तुम्हारा भला हो नेवले ने यहाँ जो बात कही है उसे सुन लो मृगमांस न खा दे गर्मे तोचते मूसिकं भक्ष तद्भव वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस शरीर का मांस जहरीला हो गया है मैं तो इसे खाऊंगा नहीं क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लू तत्ता मुझको वाक्यम संत प्रगतो बिलम तथा स्ना सबई तत् आजगाप यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर दिल में घुस गया राजन पश्चाता तत्पात भेड़िया भी स्नान करके वहां आपूचा तमतमीदम वाक्यम अब्रवीद जम्बुक सदा मृगराजो हि संक्रद्धो ने साधु भविष्य सकलहायद संचोदित जम्बूक तदावृक तथोवलुमपनम कर प्रयात पिशतासन एक नकलो प्याज ग उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा भेड़िया भाई आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है अतः तुम्हारी खैर नहीं वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहा है इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग खड़ा खड़ा हुआ इतने में ही नेवला भी आ पहुँचा तम वाच महाराज नकुल जम्बुको वरे स्वबा बल्मा निर्जिता से तम गता मांसम दत्ताथेतम महाराज उस नेवले से गीतण के ने में इस प्रकार कहा ओ नेवले मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है हार मानकर अन्यत्र चले गए यदि तुम में हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले फिर इच्छा इच्छानुसार मांस खाना न खुदाच मृगराजो मृगश्च बुद्धिमान निर्जिता अपिता तस्माद् तस्मा भीर, तरो भवान ना है जो धुम, सो नेवले ने कहा जब बाघ भेड़िया और चूहा ये सभी तुमसे परास्त हो गए तब तो तुम वीर शिरोमणि हो मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता यो कहकर नेवला भी चला गया कड़ी कुम ते सुप्रया तेसु जम्बु को शिष्ट मानस खादते स्म तथा मांसम एक मंत्र निश्चयाद कणिक कहते हैं इस प्रकार उन सब के चले जाने पर अपने युक्ति में सफल हो जाने के कारण गेदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा तब उसने अकेले ही वह मांस खाया एवं समाचर नृत्य सुख भूपति भयेन न भेद ये भीम सूरमंजलि राजन ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से सूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर भश में करे लुब्धमर्थ प्रदान समम न्यो नम तथो एवं ते कथित राजन तनुचाप्य परम तथा लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करे राज इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया गया अब दूसरी बातें सुनिए पुत्र सुनिये सुवरतो हंत भूत में क्षता पुत्र मित्र भाई पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों न हो जो शत्रु के स्थान पर आ जाए शत्रुवत बर्ताव करने लगे तुन्ह वैभव चाहने वाला राजा अवच म डाले सपथे नाप्यरिहेलवा पुनः विषेण मायावा नोपेक्षेतंचल उभौ चेत संशयोपेत श्रद्धा तत्र वर्धते सौगंध खाकर धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करें यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हो और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथा पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है कार्य गुरत उत्पथ पथिपन्न से भवति बोति यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है क्रोधोप्य क्रुद्धरूपा स्मृतपूर्वाभिभाषिता नाचापन्नम्वसें कदाचिकोपयुक्त चा चा। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुसक रा कर बातचीत करे कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करे भारत शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले शत्रु को मार कर भी उसके प्रति दया दिखाए उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए आश्वास ये चाप परम शांव धर्मार्थ भृत्य प्रहरे काले यदा विचलिते पथि शत्रु को समझा बुझा कर धर्म बताकर धन देकर और सदव्यवहार करके आश्वासन दे अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे फिर समय आने पर जो ही वह मार्ग से विचलित हो तो त्यो ही उस पर प्रहार करे घोरापरा धर्मांत्य तिष्ट सही प्रक्षाद्य साहि प्रक्षाद्यते दोषः गई रिवाज तयी धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है यश्या प्राप्त वस्यागारम प्रदीप ये अधनान नास्तिका चौरान विशेष जिसे शीघ्र ही मार ढालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दे धनहीनों नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे प्रत्युत्थानासनाद्यन संप्रदारे के न चैन प्रतिवेद्रभाति श्याद तीक्षण दृष्टो निमग्न कह के आने पर उठकर कर अगवानी करे आसन और भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे ऐसे वर्ताओं से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो उसे भी अपने लाभ के लिए मारने में संकोच न करें सर्प की भांति तीखे धातु से काटे जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके असंकन असंकतेभ्य संकेत संकतेभ्य सर्वश असंख्यान भय उत्पन्नमिमूलम निकंतति। दिन से भय प्राप्त होने का संदेह न हो उनसे भी सशंक चौकन्ना ही रहे और दिन से भय की आशंका हो उसकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहे ही जिससे भय की शंका नहीं है ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलो छेद का डाल कर डालता है न विश्वसेह अविश्वस्त विश्वसते नश्वसेह विश्वासात भय उत्पन्नम मूलान पे नती जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करे परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करें क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा के जल मूड़ का भी नाश कर डालता है चार सुत कार्य आत्मन से पराप संसादित परोजये भली भांति जाँच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करें जो पाखंड वेषधारी अथवा तपस्वी आदि हो उद्यानसु विहारेसुद चानागारेसु रथ्यासु सर्वतीर्थेशु चाप्यथ चुषु चकुपेश पर्वतेषु वनसुच समवायसु सर्व सु च विचार ये उद्यान घूमने फिरने के स्थान देवालय मध्यपान के अड्डे गली या सड़क संपूर्ण तीर्थ स्थान चौराहे कुएं, पर्वत वन नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे वाचा भ्रतम्बिनी त्यादे न तथा चुरह स्मृत पूर्वाभिभाषी सृष्ट और द्राय कर राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे अंजलि कर सपत साम श्रेता पाध बंदनम आशा करण मित्य एवं कर्तव्यम भूतमिक्षता अवसर हाथ जोड़ना शपथ खाना आश्वासन देना पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बनाना ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। से संकासो है नृतज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल ना हो वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए उसकी पूर्ति न करे फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो लोगों के स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे कभी स्वयं जीर्ण न हो तात्पर्य कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे त्रिवर्गे त्रिविधा पीड़ा अनुबंध तथा अनुबंधा सुभाग्ये पीड़ा तु परिवर्जये धर्म अर्थ और काम इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में तीन प्रकार की बाधा अर्चन उपस्थित होती है उसी प्रकार उनके तीन ही प्रकार के फल होते हैं धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति और काम अर्थात भोग का फल है तृप्त त्रिप, इंद्री तृप्ति इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ वर्णीय जानना चाहिए परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से नियत्नपूर्वक बचना चाहिए त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक न हो अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है इन बाधाओं को श्लोक 70 में स्पष्ट किया गया है धर्म विचरत पीढ़ा सा पे द्वाभ्या अर्थम चाप्यर्थलुब्ध्य कामम चाति प्रवर्तिन धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है इसी प्रकार अर्थलोभ के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष दो वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है अगर्वितात्मा युक्त शांतयुक्तो न सूहिता अवेक्षितार्थ शुद्धात्मा मंत्री त्विजय समान राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे चित्त को एकाग्र रखे सबसे मधुर बोली दूसरों के दोष प्रकाशित न करे सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो द्विजों के साथ बैठकर मद्रना करे कर्मणा ये न के न मृदना दारुणे न उद्धरे दीनम आत्म समर्थो धर्ममाचरे राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्वस्था से अपना उद्धार करे फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे न संशय अनाह्य न रो भद्राणी पश्यति संशय पुनरारूह्य यदि जीवित पश्यती कष्ट सह बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है यस्य युद्धि परिभवेत तमतीतेन सान्त्व अनागतेन दुर्बुद्धिम प्रत्युत्पन्न पंडित जिसके बुद्धि संकट में पड़कर शोक शोका शोकाभिभूत हो जाए उसे भूतकाल की बातें राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे जिसके बुद्धि अच्छी नहीं है उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे यो ऋ ऋणा स संधाय सही तृतकृत्यवतः सवृक्षा ग्रे यथा सुप्ता वचिता प्रतिबुध्यते जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत की भांति सोता निश्चिंत हो जाता है वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है यत्र मंद्र संरण यदाकर आकार आकार आकारम रक्षेत चोरणाप्य अनुपालित राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपने गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्त चरों से तो अपने आकार तक को क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाली चेष्टा तक को गुप्त रखे परंतु अपने गुप्त चर से भी सदा अपने गुप्त मंत्रणा की रक्षा करें न छिता परमा परमाि नृत्ता कर्मदारुण ना, ना हवा मत्स्य घाती वह प्राप्त महति श्रयाम राजा महा मछली मारो की भाती दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता कर्षित ब्याधिम क्लिंदम अपनी अघासकम् परिविश्वस्त च प्रहर्तव्यम अरे जब शत्रु के सेना दुर्बल रोगग्रस्त जल या कीचड़ में फंसी भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए नार्थिकोर्थिन कितार्थे नाति संगतम तस्मा सर्वाणि साध्यावशेषाणि कार्य धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे संग्रहे विग्रहे चतन कार्यो न सूजता उत्साह न कर्तव्यो भूतमिक्षता ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोस्त न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए नास्तकृत्यानि बुद्धिरन मित्रि ऋपुस्तथा आरबान सुपर्यसिता मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहते हैं कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें भीतवद संविधात भयमनागतम आग्रम तो भयम दृष्ट प्रहर्तव्यम अभितवत जब तक अपने ऊपर भय आया ना हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए दंडे नोपन शत्रु मनो गृहणियो नर मृत्यु गृह जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह मौत को ही अपनाता है ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है अनागतम्म बुद्धि त्यम कार्यम स्थितम न तो बुद्धि क्षया किंचन अतिक्रमेत प्रयोजनम् जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करे और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करे इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करे बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करे उत्साह यत्न कर्तव्यो भूतमिक्षता विभाज्य देश दैव धर्मादेय श्रेय नय श्रेयसो तूत तू घेय तू देश काला स्थिति ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए यही नीतिशास्त्र का सिद्धांत है तालबत्ते मूलम बाल शत्रुरूपेक्षित गहने देष्ट चिप्तम संजाते महान छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है अग्निवा ग्रसते महान्तम अपि संचय जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को सहायक सामग्रियों द्वारा धीरे धीरे प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है आसाम कालविम कुरियात कालम विघ्न जयत विघ्नम निमित्त उजान निमित्तम वाप हेतुत यदि किसी को किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी न करके काल तक लटकाए रखे जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे इस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बना दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे छो भुत्वा हरिद प्राण काल साधन प्रतिक्षण लो लो महारी परिकर्तन लोहे का बना हुआ छुरा शान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपाकर रखा जाता है तो वह समय आने पर सिर आदि अंगों के समस्त बालों को काट देता है उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल शासनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले उनका मूलोच्छेद कर डाले पांडवेशु युच्वा वर्तमो न मज्जे स्व तथा कृत्यम समचर सर्वल्याण थम पंडो विशिष्ट निश्चय तस्मा पांडवपुत्रेभ्यो रक्षात्मा नराधिप कुश्रेष्ठ आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब न जाए आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं यही सबका निश्चय है अतः नरेश्वर आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए भ्र त्रिभ्या भरित हो यश महान पश्चात्पो यथा तो न सीतेम राज आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं अतः ऐसे नीति काम मिलाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना न पड़े व समुवाच एवं मुक्ता प्रतस्थे कणिक स्वगृह ततः नृतराष्ट्रोपिगौरभ्य शोका समपद्यत वह सम्पान कहते हैं राजन यो कहकर कड़िक अपने घर को चले गए इधर कुरवंशी धित्राष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए इसे श्री महाभारते आदि परवणि संभव परवणी कड़िक वाक्य एकोन चुरीशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कड़िक वाक्य विषयक एक सौ उनतालीसवा अध्याय पूरा हुआ